जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है चर्चा कर रहे हैं और लीगल एडवाइस आप देते हैं फ्री लीगल एडवाइज़र हैं आप तो काफ़ी अच्छी बातें होती है बहुत सारे लोग हमारे हमने दो तीन लाइव प्रोग्राम आपके जब सुने तो ऐसा लगा कि लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं लेकिन वही है कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होने के कारण इन्फॉर्मेशन की कमी और सही लोगों की पहचान ना होने के कारण और जिनके पास जाते हैं उनके पास भी अधूरा ज्ञान होने के कारण उनके जो केसेस हैं वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं तो ये बात जब हमने लाइव शो किया तो मेरे समझ में आ गया और आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं आगे बढ़ते हैं और जैसे कि बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है उनको कैसे न्याय मिलेगा जस्टिस कैसे मिलेगा इसके बारे में आपके विचार जिनके पास पैसा नहीं है जो गरीब तबके के लोग हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री लीगल एड कमेटी का गठन किया है हर डिस्टिक कोर्ट में और हर जहाँ भी कोर्ट है वहाँ एक फ्री लीगल एड कमिटी है तो वहाँ से ऐसे लोगों को सहायता देने की व्यवस्था है लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से फ्री लीगल एड कमिटी का लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो बताएं कि हमारा इनकम कम है तो गोरमेंट और डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं हमारे या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बैठते हैं मेट्रोपोलिटन सिटी में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीजीएम बैठते हैं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और सेशन जज इन दोनों से अगर मिलें तो ये लोग जो हैं या जिस कोर्ट में उनका केस चल रहा है उनसे भी हम कहें कि हमें वकील हायर करने की क्षमता नहीं है तो कोर्ट जो है उनके पैनल होता है उस पैनल फ्री लीगल एड कमिटी में जो एडवोकेट हैं उनका पैनल होता है और उस पैनल में से किसी एक एडवोकेट को वो इंगेज कर सकते हैं जिनके पास कोई एडवोकेट नहीं है जो इनकी क्षमता नहीं है हायर करने की जो गरीब तबके तो के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी व्यवस्था है और हम लोग भी आ, सहायता करते हैं अगर वहाँ से अगर कहीं परेशानी हो रही है तो अगर हम लोगों से भी संपर्क करेंगे तो हम लोग फ्री लीगल एड देंगे उनको हम लोग तो उसी के लिए बैठे हैं जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सिन्हा साहब मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं में हम लोग बात करते हैं लीगल एडवाइस के बारे में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और ये अगर सुविधा है तो फिर लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं या जानकारी के अभाव में तो मुझे ये बताइए कि अब तक इसमें से फ्री लीगल लीगल एडवाइस की कमेटी फिर जो प्रावधान है गरीब तबके के लोगों को तो उनमें से आज तक दोबारा बहुत सारे केसेस आपने सवाल किए होंगे और वैसे भी आप फ्री बहुत सारे लोगों को एडवाइस रहे हैं तो आपके नजरिया से अगर देखा जाए तो ये जो फ्री जो लीगल एडवाइस है कोर्ट के तरफ से या फ्री लीगल एड कमिटी एक्ट कमिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो गरीब तबके के लोगों की है तो उसमें ऐसे कितने केसेस अभी पेंडिंग है या फिर उसमें से कुछ पूरी तरह से डिस्पोज़ हो चुके हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स फ्री लीगल एड कमिटी में कितने केसेस हैं और कितने डिस्पोज्ड हो चुके हैं ये तो डेटा कोर्ट से मिलेगा जी जी जी अभी आप कहेंगे तो किस कोर्ट का आप डेटा आप जानना चाह रहे हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी स्टेट का या पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा आप जानना चाह तो आप कहेंगे तो मैं जानकारी उपलब्ध करा दूँगा जी, जी। से ये मेरा पूछने का ये तात्पर्य था कि आपके निर्देशन में कितने लोगों को ऐसे मैं फ्री हमारे माध्यम से कई हजार लोगों को तो बेनिफिट मिल चुके हैं कम से कम हम समझते हैं अभी तक बीस पच्चीस हजार लोगों को लाभ मिला होगा क्या बात बहुत अच्छी बात है बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में भी इस बात का चर्चा किए थे कि कोई कोई केस काफ़ी लंबा चलता है और उसमें यह भी बात आती है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए समय सीमा निर्धारित हो और ये जज भी तय करें कि इसी समय में इसको इस केस को डिस्पोज करना है मुझे क्या ये संभव है सम्भव है और ये प्रोविजन भी है और संभव भी है लेकिन उसके लिए हम सभी लोगों को एक्टिव होना होगा सभी लोगों में धीरे धीरे लीगल अवेयरनेस लाने की जरूरत है आप जैसे लोग रहेंगे आप जैसे लोग इस टाइप का अगर कार्यक्रम करेंगे तो हम समझते हैं कि ऐसे कार्यक्रम से बहुत से लोगों को लीगल जानकारी मिलेगी लीगल अवेयरनेस आ सकता है बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं सिन्हा साहब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं अवेयरनेस की तो किस टाइप का उनके पास स्टडी हो किस टाइप के उनके पास मैसेजेज जाए जैसे हम लोग रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं मान लो कुछ लोग सुन रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी कानून की बातें या लीगल एडवाइस की बातें हो रही एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं एक एंकर हैं वो कुछ बातें कर रहे हैं तो उसमें ये ठीक है हाँ. लेकिन इसके साथ जैसे कि आपने कहा कि आईआरटीसी ऐसा कुछ शब्द आर आरटीआई आई नोट आई, आई, आई आर्टी आर्टी। आए। आर्टी। आए। वो रेलवे आर टी जो सी हाँ. चीज़ें हैं ये जो है इसका थोड़ा फुल फॉर्म अगर आप बताते हैं और इसको समझने के लिए कहाँ से उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से ले सकते हैं इसके बारे में बताते क्या होता है आर का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और जहाँ भी अप्लीकेशन करते हैं चाहे पुलिस में किया हो बैंक में किया हो या अंचल में किया हो पंचायत में किया हो जहाँ इनका मामला लंबित है जी जी जहाँ ये एप्लीकेशन कर सकते हैं वहाँ हर ऑफिस में आजकल पीआरओ की व्यवस्था की गई है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के माध्यम से हम आरटीआई की जानकारी ले सकते हैं हमने जो भी एप्लीकेशन दिया है हमारा फंडामेंटल राइट है आर के माध्यम से या कंस्टिट्यूशनल राइट हमें मिला है कंस्टिट्यूशन के द्वारा कि हम पूछ सकते हैं उनसे कि थ्रू आर कि हमने जो एप्लीकेशन सो एंड सो डेट को दिया है उस पर आपने क्या एक्शन लिया और एक्शन लिया है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें दीजिए एक्शन नहीं।, नहीं लिया है तो उसका रीजन बताइए तो अगर हम ये मांग एप्लीकेशन देते हैं और आर मांगते हैं तो बाध्य हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन को या तो वो डिस्पोज करें या तो अलाउ करें तो डिस्पोज्ड हुआ एलाउ हुआ आपको पता ही नहीं चलता आपने अप्लीकेशन दिया उस पर क्या एक्शन लिया गया आप, आपको पता ही नहीं चल रहा आप परेशान हो रहे हैं ऑफिस में जा रहे हैं आपको कोई बताते नहीं तो उसका बहुत सरल माध्यम है हम लोगों को आर से मांगेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो करेंगे और उसका रिप्लाई आपके घर पे आ जाएगा सिर्फ एक फॉर्मेट है गूगल पे या कहीं भी आप मिल जाएगा आर का फॉर्मेट और कंसर्न पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से हम मांगेंगे दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर या दस रुपये का टिकट लगा करके हम खर्च मात्र दस रुपये का है आप इंडिविजुअली भी जा कर के पी को रिसीव करा सकते हैं एक्नोलेज करा सकते हैं या बाय पोस्ट रजिस्ट्री करके स्पीड पोस्ट करके आप मंगा सकते हैं पीआरओ आर ओ ये नगर पालिका में हर जगह बैठते हैं अच्छा। अभी तो जैसे आप मधुबन रेडियो चला रहे हैं जी तो आपके यहाँ भी एक पी होना चाहिए और आपके यहाँ से भी कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी रेडियो है आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो पी से अगर कोई मांगता है तो आपको देना चाहिए और देने की व्यवस्था हर ऑफिस में जैसे डीएम बैठते हैं कलेक्टर बैठते हैं एस बैठते हैं एस बैठते हैं एडिशनल एसपी बैठते हैं डी बैठते हैं सीनियर इंस्पेक्टर बैठते हैं हर ऑफिस में एक पीआरओ का व्यवस्था है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिसज़ हैं सब में उसमें सभी जगहों पर जहाँ भी अप्लीकेशन देते हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है जितनी भी तरह की ऑफिसे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड और सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी जगहों पर पी की व्यवस्था है और पीआरओ से हमको मांगने का राइट है और उन उनको तीस दिन के अंदर रिप्लाई देना अगर तीस दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देते हैं तो उनको पेनलाइज किया जा सकता है पनिश किया जा सकता है सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम राइट टू तो इंफॉर्मेशन जो आपने बात कहीं पीआरओ से हम लोग ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रावधान है और इसका अगर हमारे सभी श्रोतागण अगर कहीं मुश्किल में है और कुछ सुलझ नहीं रहा है तो आप इस इसके माध्यम से जो है अपने केस का जो है बहुत ही जल्दी निराकरण कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी कलेक्ट करते हैं तो इसके साथ ही और एक शब्द आपने यूज़ किया था सर आर टी के बाद और एक शब्द यूज़ किया था IPDC कुछ आई आई आर सी टी सी वो तो रेलवे से आई पी सी मैंने मैंने ये कहा था हाँ, हाँ। कि लीगल अवेयरनेस के लिए तो पहला आप जैसे लोगों की कमी है भारतवर्ष में अगर आप जैसे लोग ऐसा कार्यक्रम <laughs> का आयोजन करें तो बहुत से लोगों को रिलीफ मिल सकता है रिलीफ इस मायने में की इन्फॉर्मेशन हाँ आपके माध्यम से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका लाभ डायरेक्ट आम पब्लिक को मिल रहा है तो अभी जैसे आपने देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है कि आईपीसी क्या होता है अभी पब्लिक को ये पता नहीं है कि आईपीसी से हमको क्या बेनिफिट होगा और आईपीसी है, है, है, है क्या जी जी आई तो सी हाँ आईपीसी इंडियन पैनल कोड है जब हम कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं हमारे अधिकार हैं उसमें जैसे हमको किसी ने हम जा रहे हैं किसी ट्रेन में और हमारा पर्स किसी ने चोरी कर लिया या पर्स छीन लिया हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं मोटरसाइकिल हमारा छीन लिया तो उसके बाद आ, हमको क्या करना चाहिए कौन से सेक्शन के तहत हमको कार्रवाई करनी चाहिए तो वो कार्रवाई हम इस आईपीसी के माध्यम से कर सकते हैं समझ गए ना आईपीसी में ये बताया गया है कि अभी कोई मारा आपको तो कौन से सेक्शन उस पर लगेगा कोई चोरी कर लिया तो वो कौन सा सेक्शन के तहत आप कंप्लेन करेंगे तो आईपीसी की अगर जानकारी हो जाती है हम पब्लिक को तो हम जो है उसके माध्यम से कम्प्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट करेंगे तो उसके माध्यम से जिस पदाधिकारी के यहाँ कम्प्लेंट किया है उस पदाधिकारी को कार्रवाई करनी होगी आई हो गया और दूसरा सी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके माध्यम से मजिस्ट्रेट जितने भी कोर्ट में जस्टिस हैं मजिस्ट्रेट हैं या जजेज हैं उनको सीआरपीसी के तहत ही कार्रवाई करनी होती है आम पब्लिक को आईपीसी के तहत कंप्लेंट करना होता है या कंप्लेंट केस फाइल करते हैं और सीआरपीसी के माध्यम से जितने भी हमारे भारतवर्ष में जजेज हैं मजिस्ट्रेट हैं जस्टिस हैं उनको उनको एक लाइन दिया गया है अच्छा इसी लाइन पर उनको चलना है नहीं। CRPC आर पी सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको बोलते हैं उसके माध्यम से ही पूरे भारतवर्ष में कार्य होता है और एविडेंस एक्ट विटनेसेज जो um, होते हैं जी जी। उनको एविडेंस एक्ट के माध्यम से विटनेस प्रोड्यूस uh, करते हैं या जो भी एविडेंस होते हैं उसको एविडेंस एक्ट के माध्यम से हम प्रोड्यूस करते हैं तो जितने भी आम पब्लिक हैं या भारत के जो नागरिक हैं उनको अगर आई पी और मेजर एक्ट आई पी और एविडेंस एक्ट की जानकारी मिल जाए तो उनके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा कोई भी समस्या का समाधान आसानी से वो निकाल सकते हैं अच्छा, और उसके लिए एक छोटी सी बुक है मेजर एक्ट उसमें तीनों चीज तीनों आती है आई पी सी सी आर पी सी सभी सभी भाषा में, में इटवींस हिंदी और अंग्रेजी में दो भाषा में है तो ये करीब करीब भारत के सभी लोग हिंदी और अंग्रेजी को जानते हैं लगभग सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बात यह आपने बताया कि आई uh, पी क्या होता है सी क्या होता है और एविडेंस एक्ट क्या होता है इसके बारे में आपने अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हिंदी और इंग्लिश में इसका किताब भी अवेलेबल है और हम सजेशन देंगे कि सभी लोगों के घर में ये, ये मेजर एक्ट होना चाहिए अगर मेजर एक्ट है और कभी कभी समय मिलता है फुर्सत मिलता है तो पढ़ ले तो पढ़ लेना चाहिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है की थोड़ी हम जानकारी जानकारी अगर आपके पास है तो आप अपने घर के लोगों की मदद कर सकते हैं घर के आस के लोगों की मदद कर सकते हैं नेबर का भी मदद कर सकते हैं। है। आपके माध्यम से बहुत से लोगों को लाभ मिल, मिल सकता है।, है। साहब बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं और महारे श्रोतागण अगर इस वक्त अच्छी तरह से सुन रहे हैं, तो मेजर एक्ट जो है इंडिया इंग्लिश में आप इस किताब को अपने घर में जरूर ला के रखिये और जब टाइम मिले फुर्सत में इसको पढ़िए आपका जो इन्फ़र्मेशन uh, है किस तरह से लीगल आप काम कर सकते हैं या कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है इसके बारे में काफ़ी इंफॉमेशन उसमें आपको मिलेगा आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा और कुछ समय के बाद आपको पूरी जानकारी आ जाएगी तब आप अपने लिए काम कर सकते हैं दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें हम लोग एडवोकेट बी सिन्हा से बात करेंगे सवाल आपके जवाब एडवोकेट बी सिन्हा के इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ हैं और उनसे हम बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से मिलेंगे आपसे आप, आप सुन रहे हैं रेडियो मत 90.4 एफएम पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो टुके तो है माटी जले तो ये जो थी बने बही आंसू तो है पानी रुके तो ये मोती बने कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सवाल आपके जवाब एडवोकेट बी के सिन्हा का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और एडवोकेट बीके के सिन्हा साहब हमारे साथ, साथ हैं स्टूडियो में बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और ब्रेक के पहले हमने बात किया आईपीसी और सीआरपीसी क्या है और एविडेंस एक्ट क्या है इसके बारे में हमने बात किया और एक बहुत ही अच्छा जो बात मुझे लगा मेजर एक्ट किताब आती है उसको अगर आप अपने घर में रखते हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी जो है आप इस विषय में जान सकते हैं तो आइए एक और सवाल मैं अपने सिन्हा साहब से यही करना चाहूँगा ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है शना साहब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग लाखों जो केसेस है वो पेंडिंग है और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं या उसका क्या करना है कैसे आ, बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग होते हैं तो उनको कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में आपके अपने विचार बताइए कम करने के लिए भी हमको लगता है कि आप जैसे एक्टिव लोगों का होना बहुत ही जरूरी है जब हम एक्टिव नहीं होंगे जी तो जी पेंडिंग जी। तो होगा हा, हा। जैसे का मतलब क्या सर? क्योंकि लोग तो जागरूक है नहा रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे और क्या चाहिए? हाँ बराबर है जैसे आप जागरूक हैं अभी आ गए हैं आपने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया जी जी। इसी तरह से जैसे आपके साथ बहुत से लोग काम कर रहे हैं लेकिन जितने हमको लग रहा है कि जितने जागरूक आप हैं अगर उतने जागरूक आपके टीम के लोग हो जाए तो काफी रेडियो मधुवन को लाभ हो सकता है उसी तरह से रेडियो मधुवन में पेंडिंग नहीं हो सकता है आठ जी, घंटे जी, जी. हाँ का ड्यूटी है, है हाँ, जिन्म्वारी जिन्म्वारी अपनी जिन्म्वारी अपनी जिन्म्वारी और सवेरे है तो शाम सात बजे आप पहुंच जाए तीन बजे तक पूरा निष्ठा से काम जैसे आज मैंने देखा की सुबह सात बजे आपका कॉल आ गया क्या रिकॉर्डिंग करना है सर तो कितने एक्टिव और जागरूक है अगर आपकी तरह भारत के प्रत्येक नागरिक एक्टिव और जागरूक हो जाए या आपके संस्थान में भी आपके साथ जो एसोसिएट या जो लोग काम कर रहे हैं आपके तरह एक्टिव हो जाए आपके तरह सोचना शुरू कर दें सुबह सात बजे से अगर आप जैसा चिंतन स्टार्ट हो जाए तो देश के लोगों का काया पलट हो सकता है और रेडियो मधुबन का भी काया पलट हो सकता है हाँ तो हम लोग अभी सब्जेक्ट पे आ जाते हैं ये मैं फॉर एग्जांपल समझाना चाहता क्या है कि पेंडिंग होने का रीज़न ये है कि हमने कंप्लेंट केस फाइल कर दिया कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दिया उसके बाद हम फॉलो अप नहीं करते हैं फॉलो अप करने के बाद पुलिस कंप्लेंट हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई हुई हम जानने का प्रयास नहीं कर जाते भी हैं तो हमको बताता नहीं तो उसके लिए प्रोसीजर हमको नहीं पता हमको आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास करना चाहिए हम नहीं ले पाते तो आरटीए के माध्यम से लेंगे तो वहाँ का जो मैटर पेंडिंग है उसको डिस्पोजल उनको करना होगा या तो आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देंगे या तो डिसमिस कर दें या, तो कर दें। या क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता पता चल जाएगा उसी तरह से कोर्ट में केस फाइल करते हैं आपने कहा लाखों केसेस पेंडिंग है लाखों केसेस पेंडिंग होना जरूरी है ना <laughs> जब लोग जो है कि सो जाएंगे अपने बारे में चिंता करेंगे नहीं तो दूसरे लोगों को क्या चिंता है कोर्ट को क्या चिंता पड़ी हुई है कंप्लेन केस फाइल कर दिया तो उस पर डेट पर आपको जाना चाहिए डेट पे जा करके क्या कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं इसी तरह से एडजोर्मेंट हमको मिल जाता है जब हम कोर्ट में जाएंगे नहीं कंप्लेन नहीं प्रजेंट रहेगा कंप्लेन का एग्जामिनेशन चीफ का स्टेज है वो कंप्लेंट जाएगा नहीं एग्जामिनेशन चीफ होगा नहीं तो फिर कैसे आगे प्रोसीजर बढ़ेगा बढ़ेगा ही नहीं तो पेंडिंग तो होगा ना इस तरह से हम जब को भी कोर्ट में जाकर के कम्प्लेंट फाइल करते हैं तो प्रोसीजर होता है कि कोर्ट कम्प्लेंट फाइल किया हमने इसके पहले भी शायद बताया था एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जी, जी। शायद आ, लोगों को से उसके उसका है। लाभ फिर से हाँ मिल जाएगा उसका प्रोसीजर है कम्प्लेंट फाइल किया उसके बाद कंप्लेन को आना है उसका वेरीफिकेशन होता है वेरीफिकेशन में उनसे पूछा जाता है जो कंप्लेन में बातें लिखी है वो सत्य है या असत्य उसका वेरीफाई किया जाता है उसके बाद आर्गूमेंट करना पड़ता है ए, प्रोसेस इशू करने के लिए तो आर्गूमेंट करेंगे नहीं वकील साहब उस दिन आएंगे नहीं तो डेट मिल जाएगा इस ढंग से पेंडिंग होता है उसके बाद अगर आर्गूमेंट हो गया तो कोर्ट प्रोसेस इशू कर दिया तो अभी से प्रोसेस फी जमा करना है आप प्रोसेस फी नहीं जमा करेंगे तो समन आरोपी कहाँ नहीं जाएगा नहीं, नहीं, तो उस प्रोसेस फी जमा करना है उसके बाद जैसे कि अनेक्स्ट डेट पे समन सर्विस रिपोर्ट जैसे कि आया कि नहीं वो चेक करना है तो ये सब कौन करेगा कोर्ट तो नहीं करेगी जी, जी, अभी बीमारी आपको है आप डॉक्टर से उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर हमारा आ घर पर आ फोन करके और हमारी समस्या का समाधान करेगा ऐसा नहीं कर तो हम लोग क्या है ना लापरवाह होते जा रहे हैं तो जब तक हम सावधान नहीं हो गई नहीं। हम अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करेंगे नहीं। तब तक किसी ढंग से हमारे क्या के जो केसेस, केसेस की संख्या बढ़ती जाती है विलंबित होती जाएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सिन्हा साहब मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी पता चल रहा है कि अगर केस पेंडिंग है तो उसके पीछे रीजन यही है कि अलर्टनेस की कमी उसमें एक और थोड़ी सी परेशानी हो रही है जी प्रोसेस की जानकारी नहीं एक छोटा सा सिंपल एप्लीकेशन है एसपीडी ट्रायल उसको बोलते हैं अच्छा, अच्छा जैसे ही प्रोसेस इशू हो जाता है तो हमको एक एसपीडी ट्रायल का एप्लीकेशन दे देना चाहिए और एसपीडी ट्रायल के माध्यम से डे टू डे हियरिंग होगी डे टू डे हियरिंग होगी मींस दस बारह डेट में कोई भी केस दस अच्छा, बारह दिन में फिनिश हो, हो, हो सकता है तो डे टू डे हियरिंग होने की वजह से आपका केस जो दस साल चलने वाला है वो दस दिन में खत्म हो जाएगा क्या बात, ये बहुत तो बात है बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत छोटी सी ये दवा है उसका नाम है एसपीडी ट्रायल एसपीडी ट्रायल तो एस ट्रायल का बहुत कम लोग यूज करते हैं जैसे आरटीआई है। नहीं आटी। अगर एसपीडी ट्रायल के लिए कुछ पैसा ज्यादा भरना पड़ता है एसपीडी ट्रायल में सिर्फ एक सादे कागज पे चार लाइन का एप्लीकेशन लिख करके देना है क्यों एस ट्रायल चलाया जाए हम ओल्ड एज के हैं या चारे जैसे चारे की काफी, बताना दिनों, बताना से, हाँ, काफी दिनों से हाँ काफी दिनों से ये मैटर पेंडिंग है क्यों जल्दी इसको डिस्पोजल किया जाए सिर्फ हमको एक रीजन बताना है अच्छा अच्छा और उस रीजन से अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो आपके जैसे आप मजिस्ट्रेट साहब हाँ। या जो भी जस्टिस है फटाफट फटा उसको जैसे कि अलाउ अलाउ कर देंगे अच्छा। करके ये सब के लिए नहीं हो सकता है, के लिए हो सकता है लेकिन उसमें रीजन लिए लिए बताना होगा और बता दस साल हो गया तो अभी तक आपने एसपीडी ट्रायल का एप्लीकेशन नहीं दिया तो कैसे केस की संख्या हो कम होगी केस की संख्या को कम करने के लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा आपकी तरह सिन्हा साहब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इस सारे जो बातचीत को हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस तो किया है लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप बताएँगे तो जो हमारे यहाँ के जो अनपढ़ किसान भाई बहन है वो भी समझ पाएँ इस चीज़ को तो एक ए और बी हम लोग दोनों के बीच में केस चल रहा है इस एग्ज़ाम्पल को ले आप पूरा बता दीजिए कैसे करें दो व्यक्ति हैं ए और बी तो दोनों के बीच में क्लैश हुआ है कुछ देने तो। हाँ, हाँ। के लिए आएंगे आप जितना लेना है आप ले सकते हैं ले लीजिए तो क्या है ये को सबसे पहले अगर कुछ क्लैश है तो पहले फर्स्ट जिम्मेवारी उनकी बनती है कि पुलिस कंप्लेन करें हाँ। पुलिस ने कार्रवाई पुलिस क्या यहाँ करने के बाद प्रोसीजर है कि तुरंत वो एफ आई लॉन्च कर लेंगे हाँ। लेकिन आजकल पुलिस लोग भी स्वस्थ सुस्त, सुस्त हो सुस्त चुके हैं हो अस्वस्थ हाँ। होते जा रहे हैं आ, वो अपनी, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए चाहिए कि आर के माध्यम से हम उनको पूछें पूछ लेंगे तो उन तीस दिन के अंदर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो दे देंगे और नहीं देंगे तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा उनको पेनलाइज किया जाएगा उनको पनिश किया जाएगा उनको हेवी कॉस्ट इम्पोज किया जाएगा पहले पुलिस का पूरा प्रोसीजर बता दे पुलिस कहाँ गए सीनियर ड्यूटी ऑफिसर को मिले नहीं उसने कार्रवाई किया सीनियर इंस्पेक्टर उसके बाजू में बैठते उनसे मिलना चाहिए उन्होंने भी कार्रवाई अगर नहीं किया तो उनके बॉस हैं डीवाईएसपी उसको बोलते हैं आप हम ये डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं इसलिए डीवाईएसपी बोलते हैं यही अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी रहता तो उनको एसीपी बोलते हैं एसी एसी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट में डीवाईएसपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं उसको तो उनसे मिलेंगे वो डायरेक्शन देंगे अगर वो भी सुस्त हैं आराम कर रहे हैं तो उनके बॉस हैं एडिशनल एस पी उसको बोलते जिसको मेट्रोपोलिटन सिटी में डिपुटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं तो वो एक्शन अगर नहीं लेते हैं तो फिर उनके बॉस हैं एसपी पी ऑफ पुलिस तो उनसे मिलेंगे अगर आ, हम तो नहीं समझते हैं कि वो भी सुस्त होंगे नहीं, नहीं। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं अब वो चार पांच लोग आ, जो है तो हमारे साथ इस ढंग से ये प्रोसीजर है तो और एसपी से मिले तो वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन देंगे और जहाँ जहाँ अप्लीकेशन दे रहे हैं मिलने से नहीं होगा जी जी एप्लीकेशन हाँ एक रिमाइंडर एप्लीकेशन दीजिए कि स्वयंसो डेट को हमने स्वयं पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया है उस पर हमने सीनियर इंस्पेक्टर को मिला उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया डीवाई पी को मिला उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया हमने एडिशनल एसपी से मिला उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया इसलिए आज हम आपके आए हैं आप डायरेक्शन दे दीजिए अपने सब को तो वो डायरेक्शन और उसके बाद आपको सभी लोगों का आर भी मांगते जाना है तब जैसे कि आपकी समस्या का समाधान होगा उसके बाद एसपी भी अगर सुस्त हैं तो उनके बॉस हैं कमिश्नर उनसे मिलना चाहिए और अप्लीकेशन देना चाहिए और उसका भी आरटीआई मांगना चाहिए उसके बाद कमिश्नर से भी नहीं समस्या का समाधान हो रहा है तो पूरे स्टेट के मालिक हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी उनको बोलते हैं उनको मिल करके उनसे भी आर हमको लगता है कि अगर इस प्रॉपर वे में काम किया जाए तो पुलिस से भी हमको जस्टिस मिल सकता, मिल सकता है लेकिन हम लोग क्या है हताश और निराश हो जाता है जल्दी से एक पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने ठीक है कल आ जाओ परसों आ जाओ दो चार चक्कर तो आदमी तो, तो नहीं, नहीं, नहीं।, का नहीं कारवाई किया तो कोर्ट में तो इनके ऊपर भी हम पुलिस कम्प्लेन कोर्ट कम्प्लेन कर सकते हैं उसमें एक प्रोसीजर है किन के अगेंस्ट अगर ये कार्य में लापरवाही कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी एसपी डीजीपी या सीनियर इंस्पेक्टर कोई भी है कंस्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है कंस्टिट्यूशन ने जो इनको अधिकार दिए हैं और जो इनको ड्यूटी दिए हैं अगर उसमें कहीं से लापरवाही बरत रहे हैं तो इनके ऊपर भी केस फाइल करने का आपको राइट है लेकिन आपको पता नहीं, नहीं।, नहीं। इसके वजह से ये लोग आपको आंख दिखाते हैं एक छोटा सा सिंपल एप्लीकेशन है आरटीआई और एसपीडी ट्रायल के तहत जैसा ही एप्लीकेशन है 197 नाइन्टी एक परमिशन मांगी स्टेट गवर्नमेंट से कि ये कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं हमारा केस लॉज नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ़ हमें केस फाइल करने का परमिशन दिया जाए इनके ऊपर जैसे ही परमिशन मांगे वैसे ही ये नौकरी बचाने के लिए ये तो नौकरी करने वाला सबसे कमज़ोर होता है जी जी जी तो लेकिन ये हम लोगों को जानकारी नहीं है नहीं। हम समझ जाते हैं पुलिस हैं ये हमको अरेस्ट कर लेंगे लेकिन ऐसी बात नहीं है पुलिस में महकमे में भी बहुत अच्छे लोग हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी जी जी। अगर आपको जानकारी है तो जानकारी रहेगा तभी आप से दहशत होगा अभी चले जाते हैं किसान लोग तो किसान लोगों को या अनपढ़ लोग चले जाते हैं तो उनको कोई जानकारी नहीं इसलिए उन लोगों को घुमा देते हैं जैसे ही उनको लगता है कि नहीं ये पढ़ा लिखा व्यक्ति और इसको आई पी सी सी एविडेंस एक्ट की जानकारी है तो वो फटक से एक्शन लेते हैं उसके उसके बाद वन में परमिशन दे करके अप्लीकेशन देना है कि इनके अगेंस्ट हमने पुलिस कंप्लेंट करनी है कोर्ट कंप्लेन करनी है क्योंकि यहाँ मान ने जो कंप्लेन किया है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो इनके ऊपर भी कोर्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे तो जो लापरवाही कर रहे थे अगली बार से वो लापरवाही नहीं करेंगे नहीं। ये हो गया पुलिस का पूरा स्टेज कैसे चलता है अभी कोर्ट में आ जाइए कोर्ट uh, में क्या है कि हम कंप्लेन फाइल करते हैं कंप्लेन फाइल करने के बाद उसका वेरीफिकेशन होता है वेरीफिकेशन के बाद जैसे कि आर्गूमेंट होती है प्रोसेस होता है समझ जाता है और उसके बाद अगर समन से भी नहीं आता है तो वारंट इशू करती है कोर्ट और उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करके लाती और उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ होता है उसके बाद क्रॉस होता है फिर आर्गूमेंट होता है और उसके बाद जजमेंट होता है इस ढंग से कोर्ट का कार्यकलाप चलता है और इस ढंग से पुलिस का काम का होता है दोनों कार्य हमने बहुत सरल वे में आपको समझाने का प्रयास किया। <laughs> हम समझते हैं कि जी जी अभी समझ गए होंगे। जी जी साहब आप और आपके श्रोतागंज श्रोतागंज तो समझ ही गए होंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही विस्तार से आपने बताया कहीं कंप्लेन अगर आपकी नहीं ली जा रही है डीले हो रहा है तो उसके लिए आपको आर के माध्यम से जो है उन चीजों को आप कर सकते हैं और थोड़े थोड़े आगे आप प्रोसेस जब छोटे लोग नहीं कर रहे तो उनसे बड़े जो है उनके पास जा सकते हैं या वो नहीं कर रहे तो उनसे बड़े भी हैं उनके पास जा सकते हैं तो इस तरह से आप थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो अपने आप ही आपका काम हो जाएगा पूरे बड़े तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी दूसरे तीसरे में आपका काम हो जाएगा वैसे बिल्कुल कोर्ट का भी केस चलता है तो उसमें भी बहुत प्रोसेस है उन प्रोसेस के तहत हम लोग जाते हैं तो हमारा सारा काम जो है बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है चलिए सिन्हा साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं लीगल एडवाइस जो है आपने दिया और हमारे सभी श्रोतागणों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है